अब सारे के सारे शिशु सारे के सारे सखा तो इस खेल में प्रमत्त हो गए गाय कुछ दूर निकल गई चरती चरती गायें कुछ दूर चलिए भी गायों को दूर जाना भी इनका एक लीला काी संकेत है तो मेड़ गंभीर या बाचा नाम भर दूर पशु भयत प्रीतिया गो गोपाल तो ये सारे के सारे गो के शिशु तो अपनी सुदबुद्ध खो बैठे वो उस उन्मादी सुख में एक विशेष सुख भी उन्मादी सुख हो होता है पर ये विष का वैशा होता है जहरीला अंत में मार देता है और ये जो रसोन मादी, प्रेमोन मादी, प्रेमोन्मादी मादी सुख है ये बड़ा विचित्र तो ये गोप शिशु सब सुध बुद्ध खो बैठे और गाय दूर गई तो अकस्मात इनको तो अपना सारा लीला का काम करना है तो ये मानो जाग थी ये तो सब सो गए और ये जाग गए वो तो प्रेम में सो गए सो गए माने नींद ही आ गए। और गायों को देखा नहीं अरे बोले भैया और देखो तो सही गाय कहां चली गई तो गाय चल रही थी यहां पर गई कहाँ इन लोगों सावधान कर तो करते और शिशु ने देखा गाय तो नहीं तो बोले कन्हैया गाय कहाँ चली गई हम लोग तो खेलने में लग गए तो बोले देखो तुम लोग डर मत अभी अभी गायों को बुलाता हूं तुम देखो तो चढ़ गए कूद कर कदम बता और ऊंची से पर ऊंचे पर जा ये तो बंदरों के भाई पूजना में चीज गए थे ना इस दायर से उस दायर पर तो ये वन बिहारी क्या बात इनके लिए बड़ी तो ये उछल करके और दक्ष की ऊंचे से ऊंची पहने पर पहुंच गए और नाम ले ले करके मनिकषणी प्रणत संगीतेंगे क्षण मृदंग मुख धूमले शबलि हंस वंशी प्रियल ध्वनी गयति हंस चित्त कदम दूर जाय जब गाय ललित कदम बन पर आनंद घन समंदर तेरम इतर नि पटेर हे ंगे हे हे गोदावरी हे जमुने हे भावरी चावरी हे मंजरी हे कुंजरी सियरी हे हे धौरी धूमरी तीयरी चढ़ करके और अपनी जान में जोर किया आवाज और फिर साथ साथ एक और प्रकट किया वो लेके वो फहराने लगे इधर आ जाओ तो नाम ले लेकर के अरिपी मणिकस्तरी प्रणप श्रृंगी पिंगे क्षण मृदंग मुखी हंसी वंशी प्रिय के सब नाम तब छोड़े थे और अरे गंगा ज, ग, ग, गोदावरी जमुना भावरी चावरी पियरी ढोरी कुंदरी मंजरी सियरी नमानम कितने नाम रहे तो नामों को ले लेकर के जहां इन्होंने पुकारा कि सारी गायें इकट्ठी हो गई कहा तो घास रही थी कोमल कोमल और कहा यह पुकार सुनते उनके सिर घास के ऊपर उठ रहे उस नाद की तरफ भगवान के निमंत्रण की तरफ उठ उधर सबके सिर कानों को लगा लिया उधर हम रहे कर उठी और बेग से दौड़ी दौड़ी आई नंदन नंदन के पास इकट्ठी हो गई कि कूद पड़े नीचे अब वो टीका करने लगे चतुभुज प्रभु पीत करे आनंद नूर समाये पूछ तरें धेन के मुखते गिरी गोवर्धन राय उतर गए नीचे उतर करके अपने पीताम्बर से उन सब के मुखों की धूल पूछने लगी गाय झंझ हो गई उनकी आँखों में रस बरसने लगा गोप शिशु तो सब देख करके आनंद मत थी सभी तो ये गायें आती है कि कहीं जाके बुलाने से कैसे तो ये अपने कपड़े से मुँह पूछ रहा देखो धूल पूछ रहा है गायों की है और तमाम धेनु वहाँ पर इकट्ठी हो गई ये असल में बृज की जो धेनु है ना ये सारी की सारी ये भगवान का जो सदम्स है संधनी शक्ति उसी की परिणति है ये संधनी शक्ति ही वहां गायनों के रूप में वृद्ध के रूप में ये प्रगट है तो इनकी प्रत्येक चेष्टा में भी कोई न कोई अर्थ होता है तो श्री कृष्ण श्याम सुंदर जो इनके पालक हैं उनके दर्गों का उनके अधुरों का उनके श्री अंगों का प्रत्येक बंदन ही ये कोई न कोई रहस्य का संकेत करने वाला होता है श्री कृष्ण की कोई चेष्टा दृष्ट नहीं हो तो ये गायें जो इतनी दूर गई थी ये कोई अपने आप छोड़ करके गई है सो बात नहीं ये गई लीला शक्ति की प्रेरणा से तो ये इसलिए कि श्याम सुंदर का जो ये लीला क्रम है आनंद विहार ये सांगोपांग रूप से संपन्न हो जाए इसमें और भी रस की धारा फूट निकले कुछ और संकेत पाने देव समाज सारा देख रहा अब गायों के दूर जाने में बहुत से रहस्य हैं और वो अलग अलग, अलग प्रेमियों का अलग देव समाज को अपनी बुद्धि से एक रहस्य की प्रतीति हुई जो समाज सारा देख रहा था उनके मन में आया कि भाई ये मानो गायों गायों को अलग भेद करके ये लीला शक्ति ने भगवान की ये हम लोगों को और संसार के विषयाशक्त बद्ध जीवों को मानो एक उपदेश दिया है ये गायें भी मनमुख संकेत कर रही हैं लीला शक्ति की प्रेरणा से कि भाई देखो दशा देखो अपने सच्चिदानंद धन पुरुषोत्तम श्री गोविंद निंद्रा भगवान श्याम सुंदर ये नित्त तुम्हारे साथ एक से एक बढ़कर ये सुंदर से सुंदर विहार का उद्भव करके और ये तुम्हारा आनंद बढ़ा रहे हैं सब जगत में सब लोग परंतु तो फिर भी ये जीव का कैसा पशु स्वभाव है काश्विता जाग उठती है कि वो उन भगवान को छोड़कर इन भगवान के आनंद विहार को छोड़कर ये लोभ से के लोभ से तुमकों के लोभ से ये इनको छोड़ के अलग चला जाता है और ये भी संकेत है कि तुम चाहे भूल जाओ वो भूलेंगे नहीं गायों को पुकार के बुलाया मोहन ले लेकर के तो उनकी कृपा का मानो संकेत गायें कर रही हैं श्याम सुंदर की लीला शक्ति कर रही है कि देखो तुम अपने पशु सधाए भगवान को छोड़ के भोगों की ओर चाहे प्रवृत्त हो जाओ पर भगवान ये अपैसी स्नेह सागर हैं ये कभी नहीं भूलेंगे फिर बुलाएंगे नेह चिकनाई चिकनाई कौन सी होती है जो मन की होती है बाहर की चिकनाई चिकनाई नहीं होती बाहर तो बहुत से लोग चिकनिया बन जाते हैं तो उनकी चिकिनाई का कोई अर्थ नहीं होता के हृदय में स्नेह सरिता उमड़ रही है और कहीं ऊपर से वो रुखाई भी करते हैं यशोदा मैया की कम रुखाई लकुटी लेकर के हाथ में लगी डांट में बड़े मारूंगी मिट्टी खाता शरारती कहीं का पर चिकिनाई भरी हुई हृदय में स्नेह भरा हुआ उमड़ रहा स्नेह का समुद्र तो ये ये सखा सब, ये सखा सब स्नेह सागर में डूबे हुए तो ये प्रेम राज्य का ये अनोखा एक भाव है अनाज काल से ये प्रेमी जन सेवई करते हैं और अनाज काल से ये श्याम सुंदर अतृप्त रहकर सेवई कराते इनकी तृप्ति का एक मात्र स्वरूप है अपने स्वरूपभूत नित्य लीला रस सुधा का पान करना इससे घाना नहीं उबना नहीं और यही कारण है कि यहाँ पर ऐश्वर्याता नहीं तो पद संवाहनम चक्रु केचित पश्चिमहात्मन अपरे हत पाप मानु विजन ही विजन समी जलन यह हवा करके पैरों को दबाकर अंगों को दबाकर ये सब के सब श्याम सुंदर की श्रांति हर रहे हैं उनकी क्लांति हर रहे हैं ये सब के सब तो यहां पर एक विशेष बात क्या है विशेष बात यह है कि सखाओं के मन में इस प्रकार का एक भाव है कि हम अपनी सेवा के द्वारा इनको सुखी कर सकते हैं तो ठीक यही भाव श्रीकृष्ण के हृदय में उदित है स्वर्णी वो भाव बन गए हैं भाव श्रीकृष्ण का भाव उनसे भिन्न वस्तु नहीं जैसे उनका देह उनसे भिन्न नहीं ऐसे उनके उनका मन उनसे भिन्न नहीं मन भी वही तो इसीलिए ये श्री कृष्ण जो हैं ये उनकी सेवा को स्वीकार ही नहीं करते बल्कि चाहते हैं कि ये हमारी सेवा करें हमें सुख दिया हमें खिलाया करें हमारे साथ खेला करें हमें अपना अपना गाना सुनाया करें भला और अनंत अनंत विद्याघर जिनको अपना मृत दिखा दिखाकर धन्य होना चाहते हैं दिखा नहीं पाते वे बच्चों से कहते कि तुम नाचो तुम भैया नाचो और हम तुम्हारे साथ मुरली बजा के साथ साथ सुर में नाचेंगे भला तुम भी हमारे सुर के ताल ताल पर नाचो तो ये जो इनके नाच देखने की मन की अभिलाषा इनकी इनके हाथ का खाने की अभिलाषा इनके द्वारा डांट सहने की अभिलाषा ये जो भूख इनके मन की ये भूख ही इस प्रेम राज्य का स्वरूप है इस प्रकार पौध सखा सतन सिरनाई कोई बड़ भाग पलोट पाई कोई कोमल पद लेकर निधिल कुले कुसम बीजना बीज भूरि पुण्यकृत कौ जन भूपा करत पवन ति सुख अनुरूपा इस प्रकार से वो करने लगे अन्य तदन रूपाणी मनोज्ञानी महात्मन गायन कृष्ण महाराजा स्नेह कृष्ण ध्यस्थ यहां पर भी एक विचित्र बात आई वही दाऊद जी वाली इतनी सेवा की इतना पैर वो दबाया इतने कंधे दबाए हवा की परिंदू भी नहीं मिली है अरे बोले कन्हैया सो जाना आंख मूंद गए थोड़ी देर तो कन्हैया ने आंख मूंदी अब शिशु ने शिशु सबका चुका अब ये चमचल शिशु यहां पर मानो नीरवता की मूर्ति बन गई बड़ी सावधानी कहीं पत्ते की भी मुरमुराश नहीं हो गया कन्हैया जाग जाएगा लोगों से आपस में कहते हैं कि तुम ये आंख मूँद लो तो तुम्हारी आंख मूंदी दिखेगी तो कन्हैया आंख मूंद ले